ज्वार भाटा की जो मुख्य मुद्दा है महाराजी उसमें थोड़ी सी अपना मन को लगाना पड़ेगा ये धरती की धरती और सूर्य का समुक्ता इसकी जो प्रकार एक कैसे धरती के सामने घूम रहा है एक धरती के सामने घूमने की जो जो तरीका है धरती का ये ऐसा घूमता है ऐसा सोया हुआ सूर्य के सामने रहता है सदा जो जिस सरकता है उसको हम उत्तर कहते हैं खत्म हो गया हाँ। जिस ओर वो सरकता है उसको हम उत्तर कहते हैं उत्तर तो धरती है। नहीं, नहीं, वो की ओर हाँ जिस ओर सरकता है, है। तो जो, तो की तरह तरह। जो वर्तुल गति अपन धरती का देखेंगे तो वर्तुल गति का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ सामने ऐसा चलती है चलती। जो पूरा सूर्य के चारों तरफ ऐसा चलता है जबकि सूर्य के ईश्वर आने से भी आगे सरकता है उसी को उत्तर कह रहे हैं हम उसके आगे सरक करके यहाँ आता है तभी भी आगे सरकने वाले विधा को हम उत्तर कह रहे हैं यहाँ आता है तभी भी उत्तर कह रहे हैं यहाँ आता है तभी उत्तर कह रहे हैं ऐसा बना उत्तर और दक्षिण तो मतलब धरती पर रहने वाले लोगों के लिए हाँ ये ये जो सप्ताह के लिए उत्तर दक्षिण नहीं है पूर्व और पश्चिम भी हम बोलते हैं सूरज को सूरज के और उत्तर और दक्षिण जो बोलते हैं अभी हम ध्रुव तारा के सापेक्ष बोलते हैं लेकिन यदि हम गति के रूप में देखेंगे वर्तुल गति में तो बाबा जी ये समझा रहे हैं कि पृथ्वी का जो गति जिस दिशा में वर्तुल गति बन रही है उस दिशा को हम नॉर्थ कोल करते हैं ऐसा बने रहता हाँ ये समझ में आ गया ये चलते चलते इसका निश्चित सरकने की विधि है सरकने का भी उसको भी कहते हैं वर्तूलात्मक गति है हम कहते हैं वो सरकते हुए स्थिति का नाम है सरकता हुआ स्थिति में क्या होता है ऐसा सिर को ऐसा करना ऐसा करना होता है ऐसा करने पर क्या होगा ईश्वर दौड़ेगा समुद्र ऐसा कर दिया तो नीचे दौड़ेगा दस इतने आएसा आएसा क्यों कंपन है हाँ, उसके वो कंपनात्मक गति वैसे जवाहर बाटा है अब मतलब धरती में कंपनात्मक गति होती है इसके कारण ठोस तो हट जाता है पानी तरल होने कारण थोड़ा देर में हटता है और हवा और तो देर में ऐसा ये ये ठीक हो गए इस ढंग से जवाहर बाटा उसको अभी बच्चों को ये पटाना चाहते हैं चंद्रमा जो है ना ऊपर खींचता है चंद्रमा सूर्य दोनों खींचते हैं पानी को जी बाबा दोनों खींच रहे हैं बाबा तो वो काय को लेके चलने देते हैं तो कुछ कुछ तो तानिक टानिक पिलावा सब उठा के ले जा और काय के ले आबाजी जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि चंद्रमा खींचता है वही वही चंद्रमा और पृथ्वी दोनों अलग अलग शून्यकर्षण में है तो दोनों का जो झुमकी बल शून्यकर्षण में रहना कहाँ पहचाने हैं कई कु ऐसे चले जाते हो तुम मतलब दो, ये वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि दोनों का आकर्षण वो खींचाता नहीं में है एक दूसरा खींचता है ऐसा उनका सोचना है अपन क्या कहते हैं दोनों शून्यकर्षण में है ठीक है दोनों स्वतंत्र अपने ढंग से काम कर रहे हैं अपने गति से रह रहे है हो रहे है विकसित हो रहे हैं ऐसा हम कह रहे हैं ये ठीक है वो ठीक है सोच लो। लोका जी अभी ज्वार ज्वारा परि मुद्दा पर अभी थोड़ा कर लेते हैं उसमें ये पाते हैं कि बाबा तो दिन में रोज ज्वार भाटा ज्वारा होते, होते ही ज्वार भाटा रोज होता है और ये पाया गया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वाराटा बहुत ज्यादा हो जाता है देखो हवा के आधार पर जवाब भाटा है वो हर समय रहता है हवा धरती की सरफेस में घूम रहा है ये तो आपको पता है वो पानी के ऊपर भी बह रहा है ये भी पता है ना जो समुद्र में जो पानी पानी के ऊपर जो हवा है तटीय स्थल में ही प्रदर्शित हो पाता है जी। ठीक है वो तब उसको भी हर दिन की जवाब भाटा हम कहेंगे लहर होती रहती है ठीक है तो पंद्रह पंद्रह दिन में ये बढ़ता है घटता है वही उसमें कंपनात्मक गति हर पन्द्रह दिन में एक बार ऊपर नीचे होने वाला होता है फलस्वरूप ज्यादा दिखता है इसमें कौन सा तकलीफ है नहीं रोज़ तो नहीं होता है हाँ जो, जो कंपनात्मक गति जो है कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं जितना होता है होते ही रहता है किन्तु पन्द्रह दिन में एक बार जो ज्यादा से ज्यादा होना है वो हो जाता है इतनी ही बात कंपनात्मक गति तो हर हर गति में रहता ही है शून्य में कंपन नहीं रहेगा ऐसा कैसा होगा रे कौन पकड़ के चारों तरफ की लगा रहे हो क्या की लगा तो क्या कह के लिए ऐसा भाई सबको अपना आराम से नहीं बाबा ये बात जो है तो इसका मतलब है कंपनात्मक गति बदलती रहती है तो हजारों वस्तु में हर परमाणु में कंपनात्मक गति है नहीं कंपनात्मक गति तो है लेकिन जितनी कंपनात्मक गति है वो बनी रहती है या कम ज्यादा होती रहती है कंपनात्मक गति सदा बना रहता है जो अभी आपने बोला बताए ना वो, वो जो जो जब जो धरती की सिर जो है ना उत्तर की जो द्रव है वो ऊपर उठना नीचे होना बात होता है वो भी एक कंपन है नहीं है उस उस समय में भाटा देखो तो ज्वाराटा अधिक होता है वो भाटा तो होता है जो गति है ऊपर तो नीचे होने के आधार आने के आधार हाँ। लेकिन ये रोज ही होनी चाहिए के रोज में जो जितना कंपन रहता है उसके एगेस्ट में तो हवा ही चल रहा है उसका उसमें होने वाली जवार भाटा होते ही रहता है जो ज्यादा जवाहर भाटा होता है उसके बारे में ही बात कर रहे नहीं इसका मतलब है हर पंद्रह दिन में कुछ ज्यादा हिलती है हर पंद्रह दिन में वेट है हाँ, दिणा। दिणा। एक प्रश्न इससे आगे की दिन दोपहर जो पहले हो चुका है पूछ रहा हूँ उस कि पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को तोला जाए यदि वो छह किलो मिलता है तो चंद्रमा में उसी वस्तु का वजन एक किलो मिलता है ऐसा भी वैज्ञानिक मान ठीक है कम मिलता है इतना तो पक्का है हाँ। तो जितना जितना गुणा कम है में उतना कम मिलेगा क्या कम है वस्तु तो दोनों जगह एक ही हो गई अरे पुनः भैर वो जो चंद्रमा जितना बड़ा है धरती जितना बड़ा है उसका अपेक्षा में धरती के अपेक्षा में एक चौगुणा होगा चंद्रमा की चौगुणा यदि धरती है वहां एक किलो होगा तो यहाँ एक पाप होगा किलो होगा यहाँ किलो हाँ चार किलो होगा यहाँ चार किलो होगा तो वहाँ एक किलो एक किलो है के बारे में ये क्या चीज है बल ये भी बताया था जो इसके साथ सहस्तित्व में होना चाहता है बीच में अप्रोक्त प्रोक्त हो उसी का नाम है बल ये बताया था भाई ये बात पूरा हो गई है इसमें दोहराए ना महाराज जी ये नजरिया से हर वस्तु ऐसा लगेगा कहीं न कहीं मनुष्य बड़ी आत्मीयता के साथ सारे चीज देख रहा है ये तो बात सच्चाई मानो चाहे तुम मानो ना मानो तभी भी वैसे ही तो विद्युत क्या है विद्युत तो यही बिल्कुल स्पष्ट है इसका भी बात हो चुकी है जो चुंबकीय धारा को विखंडित करने पर विद्युत कहलाता है आगे चलो तो जैसे एक वस्तु में विद्युत बह रहा एक तार में उसको छूने सरने को झटका भी लगता है हाथ भी जल जाता है आग लग जाती है। तो क्या चीज बाहर आया है उसमें उसमें इसमें क्या बाहर रहा है बताया ना मैं विखंडित चुंब धारा बाहर रहा है वस्तु के रूप में कुछ चीज ऐसा एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है या नहीं जा वो वो नहीं वस्तु के रूप में कुछ नहीं है जो म, जो माध्यम है उसमें स्पंदनशीलता बढ़ जाता है उसका स्वाभाविक स्पंदनशीलता से बहुत अधिक बढ़ जाता है उसी का जो स्पंदनशीलता का जो गति है मनुष्य को झटका लगाता है जला देता है ताप देता है सब कुछ सब कुछ कर देता है तो क्योंकि उसका उस गति के साथ हमारा तालमेल नहीं है अपने गति के ओर ले जाने के लिए वो सब कर देता तब तक इसका खट कर्म हो जाता है बात तो मतलब हर, हर वस्तु में संकोचन प्रसारण हाथों में भी है। हाँ तो विद्युत का मतलब उसके संकोचन प्रसारण बहुत ज़्यादा बड़ा, पर... बड़ा ब, ब, स्पीड भी बढ़ जाता है लंबाई चौड़ाई भी बढ़ जाता है और, और घर जाना भी हो सकता है हाँ। संकोचन प्रसारण बहुत ज्यादा हो जाए बहुत कम हो जाए कम होना विद्युत का मतलब नहीं बढ़ना ही विद्युत का मतलब जो संकोचन प्रसारण रहता है वो एक मिनट में दस होता रहता लाख कर देगा छुएगा तो आदमी को अजीब गरीबे नहीं होगा क्या बतने तो होता ही है। हरिहर हरिहर <laughs> तो, तो बिना चुंबक के विद्युत नहीं हो सकता विद्युत चुंबकीयता में परिवर्तित होकर के सकल कर्म को कर्म सुकर्म सब कर देता है शव को भी जला देता है चूल्हे में भी आग भी बन जाता है पंखे में दबाव से वो घूम भी देता है विद्युत आवेश है चुम्बक आवेश नहीं है चुंबक का आवेश नहीं वो स्थिति है विद्युत गति है तो विद्युत को आवेश है क्योंकि विद्युत तो उसको सामान्य हो ही जाना है सामान्य होने के लिए तो चुम्बकीयता में परिवर्तित होता है ना रे तो मतलब विद्युत आवेश है इसलिए वो सामान्य होगा सामान्य होने के क्रम में एक समय चुंबक बन जाएगा पूरी तरह हाँ। चुम्बकीय धारा चुम्बकीयता में परिवर्तित होकर के उसी को हम अर्थ हो गया कहते हैं सामान्य हो गया कहते हैं प्रकृति में विलय हो गया कहते हैं प्रश्न विद्युत के साथ जुड़ा हुआ है अपन धरती में कितना भी वोल्टेज तैयार करते हैं वोल्टेज और वो अपन अर्थ कर देते हैं तो धरती उसको पी के खत्म कर देती है तो इसीलिए वो विद्युत को खत्म नहीं किया जा सकता कोयला तो खत्म हो जाएगा विद्युत विद्युत को यदि हम प्राप्त करते रहे विद्युत खत्म नहीं होगा क्योंकि घूमता ही रहता है विद्युत को अर्थ कर दिए तो उसका आवेश खत्म हो गया आवेश खत्म हो गए ना से पुनः विद्युत मिलता रहेगा नरे आपका आपको जो है ना ईंधन विधि को बदलने की बात भी अभी जैसा प्रवाह बल से भी विद्युत को प्राप्त किया जा सकता है वो उसमें कौन सा विद्युत में कौन सा क्वालिटी बदलेगा भाई विद्युत होगा ठीक है ना तो ये जो कोयला से होने वाली दुष्कृति बंद हो जाए अब बात है इसीलिए उसको आवर्धनशील है कोई इतनी बात बात तो ये जो आवेश है विद्युत आवेश अर्थ हो जाता है इसका क्या मतलब है कहाँ चला गया वो हर आवेश जो है ना सामान्य होना है ये पता है न आवेश कैसा हुआ था चुम्बकीय धारा को विखंडित करने से आवेश हुआ ठीक हो गए वो आवेश सामान्य हो गया कहा यहाँ चुम्बकीय बन करके असामान्य हो गया तो वो चुंबकत्व में परिवर्तित हो पर जाता पर फिर चुम्बकत्व से फिर आवश्यक आवश्यक धारा समाप्त हो गया चुंबकीता रह गया चुंबकीता धरती में जो धरती की जो चुंबकीता है उसी तो के साथ विलय हो गया प्राप्त हो गया वतन चिल्ता जैसे और कहा से चुम्बकीयता बोला हो कोयला से चुम्बकीयता आती है धरती में चुंबकीय द्रव्य है उसी की धारा को विखंडित करने पर विद्युत मिलती है वो टुकड़े टुकड़े होकर होता कर होने पर जो आवेश होता है उस आवेश को हम विद्युत कह रहे हैं अब इसीलिए विद्युत और चुंबकीय बालिश का नाम है चुंबकीयता को विद्युत से अलग नहीं किया जा सकता अलग हो नहीं सकता वो दादाजी एक प्रयोग पूर्वक देखा गया है कि चुंबक के दो ध्रुवों को रखकर उसके बीच में किसी कोयल को यदि तो कोयल में विद्युत धारा चली जाती है वही तो करते हैं तो हम जितने शक्ति से उसको हिलाते हैं क्या उतना ही शक्ति उस आवेश से मिलेगा या उससे कम मिलेगा कम